श्री रामकृष्ण भावधारा भावधारा के स्थायी उपयोग की विधि दूसरा मार्ग है शरणागति का यह मानो तैरना भूलकर अथवा हाथ पैर मारने के बाद थककर नदी में डूबना या बहाना है साधारण नदी में ऐसा होना मृत्यु का कारण होता है लेकिन यह भावधारा तो अमृत की है इसमें डूबना यानी स्वयं के अहंकार का नाश होना है जो अमृत दिलाता है अगर हम में अहंकार रूपी कड़ी रेत न हो तो हम नमक के पुतले की तरह पूरी तरह गल कर श्री रामकृष्ण की चेतना के साथ एक होकर धन्य हो जाएंगे हमारा अस्तित्व मानो जल के एक बिंदु के अस्तित्व के समान है हम अपने इस छोटे से व्यक्तित्व से छिपके रहना चाहते हैं बूंद सागर से मिलने से घबराती है वह यह नहीं समझ पाती कि सागर में मिलकर वह सागर हो जाएगी सागर के अस्तित्व को प्राप्त कर लेगी रामकृष्ण भावधारा में डूब जाने की यही धन्यता है यदि हम दास के अहंकार को बनाए रखकर इस भावधारा में गहरी डूबकी लगा सकें तो हमें अमूल्य रत्न प्राप्त होंगे जिनका वितरण हम सभी को कर सकते हैं यदि हम गल ना पाए तो प्रवाह पतित पत्ते की तरह यह धारा जहां ले जाए बहते चले जाए अनिश्चितता नियमहीनता यहां तक कि लक्ष्यहीनता का यह पथ शरणागति का पथ है और गिरीश घोष इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं श्री रामकृष्ण को बकलमा देने के बाद उनके जीवन में अनेक कष्ट आए लेकिन उन्हें इन सब को धैर्यपूर्वक सहना पड़ा था अंत में वे ब्रह्मानंद रूपी सागर तक पहुँच धन्य हुए थे भाव रूपी जल पाठक उन भावों से परिचित ही हैं जो जल की तरह इस धारा में प्रवाहित हो रहे हैं संक्षेप में उनका उल्लेख मात्र करके इस संबंध का हम उपसंहार करेंगे वे भाव हैं ईश्वर के नाम रूप से परे एकमात्र नित्य सत्य है जिसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना जीवन का उद्देश्य है तिब्य प्राकुलता एवं काम कांचन त्याग के द्वारा उसका दर्शन किया जा सकता है इस लक्ष्य की प्राप्ति के अनेक उपाय हैं जो सभी सत्य हैं संसार के सभी धर्म अपने सिद्धांतों में ही नहीं बल्कि व्यवहारिक पक्ष में भी सत्य है धर्म अनुभूति का विषय है जिसे दैनन्दिन जीवन में जिया जा सकता है शिव भाव से आर्थ पीड़ित जीवों की सेवा करना युग धर्म है नए समाज की रचना प्रेम एवं परस्पर सहानुभूति के माध्यम से ही संभव है जिसमें नारी जाति का पुरुषों के बराबर ही योगदान है नारी में मातृत्व का विकास एवं नारी का माता के रूप में सम्मान इस भावधारा का एक वैशिष्ट्य है इन भावों का विस्तार अनान्य लेखों में किया गया है उपसंहार श्री रामकृष्ण से अद्भुत होते हुए भी स्वामी विवेकानंद एवं माँ शारदा का इस भावधारा के विकास एवं विस्तार में महत योगदान है अतः इसे रामकृष्ण शारदा विवेकानंद भावधारा कहना अधिक उपयुक्त होगा उपर्युक्त भाव तब तक पुस्तकों के पत्रों पन्नों टेपों अथवा वीडियो फिल्म की रीलों में बंद रहते हैं जब तक के निर्जीव ही रहते हैं जब वे मनुष्यों के मन के संपर्क में आकर विचारों एवं भावनाओं में परिणित होते हैं तभी वे भाव कहला सकते हैं रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से देश विदेशों में दूर दूर तक इनका प्रसारण मानवाष्प का हवा के साथ फैलने के समान है लेकिन इसे ओश की बूँदें अथवा वर्षा के रूप में धरती पर आना होगा मानव मन के पुष्पों को खिलाना एवं खेती को उजागर करना होगा तभी इसकी सार्थकता है समग्र मानव जाति के सर्वागीण विकास कल्याण एवं शांति रूपी सागर के दक्ष की ओर बह रही यह धारा सभी के पास मानव के देवत्व एवं विश्व की एकात्मता का संदेश पहुंचा रही है धरती में गहरा पैठता हुआ इसका जल अज्ञात रूप से असंख्य प्राणियों को शांति एवं अमृत का संदेश दे रहा है धन्य है वे जो इन भावों को जानते हैं जो इन्हें जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं एवं त्रिस त्रिधन्य हैं वे जो स्वयं आस्वादन एवं आत्मसात कर दूसरों को वितरित करने की चेष्टा करते हैं आइए हम इसमें नई नहरें खोदें जिससे यह संसार के कोने कोने में पहुँच सके